तू स भुन सह वीर कर वावे मा मषा ओम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यं केशवंबादरायण सूतभाष्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नमः ओ शांति शांति शांति ही कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर चुके हैं जो इस अध्याय की द्वितीय वल्ली है उसका विचार आज प्रारंभ होना है प्रथम वल्ली के बीसवे मंत्र से ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ हुआ नचिकेता की आत्मजिज्ञासा से प्रेरित होकर के नचिकेता ने तृतीय वर् आत्मज्ञान के रूप में मांगा नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी है या नहीं इसका निर्धारण करने के लिए 21वें मंत्र से लेकर के यमराज जी ने कुछ मंत्रों में नचिकेता को आत्मज्ञान की दूर कठिनता को तथा अन्य साधन विषय कोर मांगने की प्रेरणा की आत्मज्ञान की कठिनता को समझ करके यदि तिथिक्षा की कमी होगी विवेक की भी कमी होगी तो छोड़ देगा आत्मज्ञान और कोई सरल साधनांतर विषय क्वर मांगेगा इस दृष्टि से कहा 21वें मंत्र में लेकिन 22वें मंत्र में रचिकता ने कहा कि कठिन आत्मज्ञान प्राप्ति का अवसर वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है आप जैसे आत्मा के उपदेष्टा आचार्य हमें प्राप्त हैं तो दूसरा वर इसके जैसा कोई हो तो मांगे इसको छोड़ करके लेकिन दूसरा वर भी ऐसा नहीं है इसलिए कठिन होने पर भी यही हम मांगेंगे फिर नचिकेता ने जब ये कहा तो यमराज जी ने प्रयास किया साधन विषयक विवेक तो नचिकेता के अंदर है कि ज्ञान ही नित्य फलक है और बाकी सब साधन अनित्य फलक है ये साधन विषयक विवेक नचिकेता के अंदर देख करके अब अन्य फल वाले साधन के प्रति सा, आ, साधन के फल के प्रति वैराग्य हैं या नहीं है इसका निर्धारण करने के लिए फल पुत्र पौत्र शतायुष पुत्र पौत्राण वर्णिष्व इत्यादि से प्रस्तुत किया लेकिन नचिकेता ने आहिक तथा पारलौकिक पदार्थों में अनित दोष हमें सुस्पष्ट भास रहे हैं <coughs> ये दिखाया स्वभावामर्त्य यदंत कैत इत्यादि से और कर्मफल के प्रति भी नचिकेता का वैराग्य निश्चित होने पर 29वें मंत्र में श्रुति ने कहा कि नचिकेता का साध्य साधन विषयक विवेक सुस्पष्ट होने से प्रकाश तथा अंधकार के तरह नचिकेता को मोक्ष तथा संसार का जो वैलक्षण्य है वह सुस्पष्ट है और उनके साधन के विषय में भी विवेक सुस्पष्ट है ये कह करके श्रुति ने कहा कि नचिकेता इस आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई वर मांग नहीं सकता ये सब आप अपने पास ही रखिए यह सब नचिकेता के मुख से सुन करके यमराज जी को आ, बुरा नहीं लगा उल्टा अच्छा लगा आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिक पारलौकिक भोग आप अपने पास ही रखिए नचिकेता तो आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई वर नहीं मांग सकता ये नचिकेता के मुख से सुना यमराज जी ने उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ये ज्ञात होता है द्वितीय वल्ली में यमराज जी नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश करने से पहले नचिकेता की प्रशंसा करता है जिस जिसके प्रति प्रेम होता है जिस पर बड़े लोग प्रसन्न होते हैं उसी की प्रशंसा बड़ों के मुख से निकलती हैं तो यमराज जी नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं इसका अर्थ है यमराज जी को नचिकेता के प्रति प्रेम है यमराज जी नचिकेता के वचनों को सुनकर के नाराज नहीं हुए प्रसन्न हुए हैं इसीलिए प्रशंसा कर रहे हैं इसी अभिप्राय से भाष्कर भगवान परीक्षिष्यम इत्यादि वाक्य लिखते हैं द्वितीय वल्ली के आ, प्रथम मंत्र के अवतरण के रूप में इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए अभ्युदय निश्रेयस विभाग विद्या, विद्या विद्या विभाग केवल प्रदर्शन विद्याविद्याग इत्याह परीक्ष इति तो यमराज जी वेद प्रतिपादित अलग अलग दो साधन तथा उनके फल का विभाग प्रदर्शन द्वारा अपने शिष्य नचिकेता की उन दो साधनों में से विद्या अविद्या रूप दो साधनों में से नचिकेता विद्या रूप साधन का ही अर्थ ही है जिज्ञासु हैं उसे केवल विद्या चाहिए परम पुरुषार्थ का साधन केवल आत्मज्ञान की ही इच्छा नचिकेता के अंदर है संसार अंतपाती किसी फल विशेष की इच्छा नहीं है ये बता करके एक प्रकार से नचिकेता की प्रथम प्रशंसा करता है। नचिकेता में केवल विद्यार्थित्व दिखा करके उपकोशल ने जब उपकोशल का समावर्तन संस्कार नहीं हुआ और आचार्य लंबे समय के लिए यात्रा पर निकल गए तो दुखी होकर के अनशन किया चार्य सत्यकाम जावाल की पत्नी ने उपकोशल की गुरु माता ने पूछा कि तुम अग्नि की सेवा तो कर रहे हो उन्हें भोग आदि भी लगा रहे हो लेकिन स्वयं भोजन क्यों नहीं कर रहे हो तो कहा कि कामयो अयम पुरुष ये जो जीव है कामय है यानि इसके अंदर इच्छाएं इच्छाएं भरी पड़ी है अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं और जब 12 वर्ष में हम 11 वर्ष पूरे कर चुके थे गुरुकुल में और बारहवा वर्ष लगा था तो वर्ष भर मनोराज्य कर रहा था कि अब जो है इस वर्ष के अंत में हमारा समावर्तन संस्कार होगा हम घर जाएंगे ये ये करेंगे ऐसा ऐसा होगा वो सबका सब मनोराज्य धरा का धरा रह गया इसलिए बड़ा दुखी हूँ मैं का मतलब ये जो उपकोशल तथा उनकी गुरु माता का आपस में संवाद है दोनों का इससे ये निकलता है कि जीव में मात्र एक ही कामना बनी रहे आत्मज्ञान की और बाकी सारी कामनाएं निकल जाए बड़ा कठिन है उसे मात्र एक मुमुक्षा ही चित्त में रहें आत्मजिज्ञासा ही चित्त में रहें बाकी कोई संसार की इच्छा न रहे नचिकेता के तरह तो विज्ञान ही कहा गया ज्ञान की सात भूमिका में ये प्रथम भूमिका है शुभेच्छा इसे कहा जाता है और शुभेच्छु सूजो होता है वही सत्वापत्ति तक पहुंच पाता है चौथी भूमिका तक बीच के जो दो साधन भूमिकाएं हैं और विचारणा और तनुमानसा इसे ठीक ठीको अपना पाता है जो आत्मजिज्ञास हुआ है और यमराज जी ने नचिकेता के अंदर यही देखा कि ज्ञान की सात भूमिकाओं में से पहली भूमिका आरूढ़ जो होता है जिसे योगारूढ़ कहा जाता है गीता की भाषा में उपनिषदों की भाषा में विविधिसु कहा जाता है और वो विविदिशा जिसके अंदर है वही फिर ठीक ठीक विचारणा और का संपादन कर पाता है नहीं तो विचारणाए न श्रवण मनन ठीक ठीक नहीं हो पाता निर्विघ्न श्रवण मनन ज्ञान के साधन के रूप में अंतरंग साधन के रूप में जो सच्चा आत्मजिज्ञासु है वही कर पाता है अन्य नहीं कर पाता नहीं तो बीच बीच में कोई दूसरी इच्छा जब अभिव्यक्त होती है तो वो आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन के अनुष्ठान में प्रतिबंधक बन जाती है जो अपनी अपना विषय है उस विषय की प्राप्ति के साधन में प्रवृत्त करा करके श्रवण मनन को छुड़ा देती है इसलिए आत्मजिज्ञासा को प्राप्त करना भी एक प्रकार से बड़, बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और वह बड़ी उपलब्धि नचिकेता के अंदर की यमराज जी ने देखी सारे अधिक पारलौकिक भोगों के प्रति वैराग्य और आत्मज्ञान की मात्र अभिलाषा तो वही विद्यार्थित्व दिखा करके प्रथम नचिकेता की स्तुति यमराज जी करते हैं तो नचिकेता में केवल विद्यार्थित्व को दिखाने के लिए स्तुति का प्रयोजक है हेतु है केवल विद्यार्थी जो केवल विद्यार्थ ही होगा आत्मजिजासु होगा वह स्तुति अर् हैं स्तुति योग्य है बाकी की अपेक्षा अन्य अन्य संसार की कामनाओं से ग्रस्त चित्त वाले बाकी मनुष्यों की अपेक्षा केवल आत्मजिज्ञासा से मात्र युक्त चित्त है जिस मनुष्य का वह शिष्टों का प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा का प्रयोजक है जिज्ञासुत्व अन्य इच्छा का अभाव अब ये नचिकेता के अंदर अन्य इच्छाओं का अभाव निश्चित करने के लिए दो साधन तथा उन दो साधनों का जो अलग अलग दो प्रकार का फल है इसे यमराज जी बता रहे हैं इसलिए कहा कि अभ्युदय निश्रेयस विभाग प्रदर्शने अभ्युदय है यहाँ पर प्रथम मंत्र में जो दो साधन बताए जा रहे हैं श्रेयश्च प्रेयश्च यहाँ पर श्रेय और प्रेय शब्द से ज्ञान तथा कर्म रूप दो साधन बताए जा रहे हैं मूल मंत्र में पहले मंत्र में जो श्रेय और प्रेय शब्द हैं वे क्रमतः ज्ञान तथा कर्म के वाचक है और कर्म का फल है अभ्युदय कर्मेने शास्त्रीय कर्म धर्म वो अभ्युदय फलक है और श्रेय शब्दित ज्ञान वो निश्रेयस फलक है अभ्युदय है संसार अंतपाती अंतपातिकर्ष आहिक पारलौकिक और निश्रेयस है मोक्ष समूल बंध की निवृत्ति तो ये अभ्युदय रूप कर्म का फल संसारण तपात उत्कर्ष रूप तथा ज्ञान का फल निश्रेष शब्दित बंधकी समूल निवृत्ति रूप मोक्ष इन दोनों का विभाग फल का विभाग प्रदर्शन द्वारा अभ्युदय निश्रेष विभाग प्रदर्शन का है फल के विभाग का प्रदर्शन द्वारा विभाग है परस्पर वैलक्षण्य अभ्युदय है अनित्य सुख रूप अभ्युदय में संसार अंतपाती जो अनुकूल विषय जनित तो सुख है वो होता है वही अभ्युदय है अनित्य सुख रूप और निश्रेस है आत्मसुख यो भूमा भूमा सुखम से बताया गया अपरिचिन्न सुख मोक्ष वो है नित्य सुख रूप तो इन दोनों में विभाग यानी परस्पर वैलक्षण्य अभ्युदय शब्दित स्वर्गा रूप सुख है अनित्य वो अनित्य सुखरूप है अभ्युदय और उससे विलक्षण नित्य सुखरूप है निश्रेयस ये है दोनों का विभाग यानी वैलक्षण्य नित्य सुखरूपता अनित्य सुखरूपता और इसे दिखा करके प्रदर्शन द्वारा ये तो हुआ फल विभाग प्रदर्शन और इनका जो साधन है वो है श्रेय प्रेय शब्दित विद्या अविद्या विद्या ज्ञान अविद्यान अविद्या विभाग प्रदर्शन च ये साधन विभाग बताया जा रहा है ज्ञान तथा कर्म का जो परस्पर वैलक्षण्य है ज्ञान अन अनुष्ठेय है प्रमाण साध्य है प्रमाण तथा वस्तु तंत्र है ज्ञान पुरुष प्रयत्नाधीन है अविद्याशब्दित कर्म ये जो दोनों का परस्पर वैलक्षण्य है उसे कहा जाता है विद्या विद्या विभाग और उस विभाग प्रदर्शन द्वारा ज्ञान कर्म का परस्पर वैलक्ष्य वैलक्षण्य प्रदर्शन द्वारा यमराज जी अपने शिष्य नचिकेता में जो नित्य सुख फलक श्रेय शब्दित विद्यारूप साधन है तन्मात्र अर्थित्व दिखा करके प्रसंसा का प्रशंसा का प्रयोजक विद्यार्थित्व मात्र दिखा करके क्या कर रहे हैं नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं इसलिए कहते हैं केवल विद्यार्थी तया शिष्यम प्रथम स्तौती यानी प्रथम शब्द का अर्थ है पहले किससे पहले विद्यादान से पहले आत्मज्ञान का उपदेश करने से पहले आत्मज्ञान का उपदेश तो शुरू होगा पंद्रहवें मंत्र से न जायते वा व्यपस्त वहाँ से आत्मज्ञान का उपदेश यमराज जी प्रारम्भ करेंगे उससे पहले अपने प्रिय शिष्य की स्तुति करते हैं आत्मज्ञान का उपदेश करने से पहले ये प्रथमम शब्द का अर्थ निकलेगा एक और प्रथमम शब्द का दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि नचिकेता की यहां कई प्रकार से स्तुति की जा रही है सत्य धृतिर बतासी इत्यादि में धैर्यवान नचिकेता को दिखा करके त्वादृंग तो त्वाद्रिंग तो नो भुयान नचिकेत प्रष्टा तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे फिर से प्राप्त हो जाए ये सब दिखा करके विवृत्त सदमम नचिकेत सम्मे इत्यादि से मुमुक्षु तो दिखा करके ऐसे कई प्रकार से नचिकेता की स्तुति आगे करेंगे उनमें से सबसे पहले श्रेय शब्दित जो नित्य सुख फलक विद्या है ज्ञान है तन्मात्र अर्थित्व दिखा करके प्रथम स्तुति की जा रही है जिज्ञासुत्व दिखा करके ये भी एक प्रथम का अर्थ है टिप्पणी में दोनों अर्थ बताए हैं देख लेना तो अभ्युदयन निश्रेयस विभाग प्रदर्शनेन विद्या विद्या विभाग विद्याग प्रदर्शन चवल विद्याया शिष्य प्रथम स्तौति इत्याह परीक्ष भाष्य में देखिए परीक्षिष्य अवगम्य इत्याह तो परीक्ष परीक्षने शिष्य की परीक्षा करके शिष्य की परीक्षा है शिष्य के अंदर वो जो चाहता है आत्मज्ञान उस आत्मज्ञान के अधिकारी के नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शमदम आदि षठ संपत्ति तथा मुमुक्षा ये साधन चतुष्टय ज्ञानाधिकार प्रयोजक है कि नहीं इसका निर्धारण करने के लिए उस निर्धारण अनुकूल व्यापार ये है परीक्षा तो शिष्यम परीक्षकार्थ का है शिष्य के अंदर ज्ञान के अधिकार प्रयोजक साधन चतुष्ट निर्धारण अनुकूल व्यापार करके वो निर्धारण अनुकूल व्यापार हुआ ज्ञान को कठिन बताना दूसरा ज्ञान के अतिरिक्त कर्म के फल का प्रलोभन दिखाना यह सब नचिकेता के अंदर साधन चतुष्टय धारण अनुकूल व्यापार यमराज्य का था यही परीक्षा है इस प्रकार का व्यापार करके परीक्षा कार्थ है और व्यापार का फल बताया कि शिष्य योग्यताम विद्या योग्यता अवगम्य ये जो परीक्षा रूप व्यापार हुआ उस व्यापार का फल हुआ कि नचिकेता के अंदर ज्ञान की योग्यता का निर्धारण हुआ विद्या योग्यताम अवधार्य अर्थ है विद्या के ज्ञान के अधिकार के प्रयोजक साधन चतुष्टय नचिकेता के अंदर विद्यमान है एक ज्ञान का अधिकारी हैं ऐसा अवधारण हो गया निर्धारण हो गया अवगम्य का अर्थ है निर्धारण करके जब नचिकेता के अधिकार के विषय में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए यमराज जी तो आह यानि आचार्य यमराज आह आचार्य यमराज जी कहते हैं नचिकेता की प्रशंसा के लिए भूमिका करते हैं अभी पहले अन्य श्रेयदूत प्रेयस ते उभे नानार्थे नाथे पुरुष तयो श्रेय आददान साधुर तय श्रेय आदान से साधुभवीयर्थाउप्रेय वृणीते तो है अन्य श्रेय अन्य व प्रेय यहा से एवकार का अन्वय सुरुवाले वाले अन्यत शब्द के साथ भी करना कि श्रेय अन्य तो श्रेय शब्द का अर्थ है ज्ञान वेद प्रतिपादित जो दो साधन है ज्ञान और कर्म विद्या अविद्या उसमें से श्रेय का है विद्या वह अन्य अन्य पृथक एव किससे पृथक है तो कर्म की अपेक्षा पृथक है जो प्रेय शब्दित कर्म है उसके साधन अलग हैं कर्म के ज्ञान के साधन अलग हैं कर्म का स्वरूप अलग है ज्ञान का स्वरूप अलग है यही पार्थक्य हैं श्रेय में प्रेय का साधन तह और स्वरूपतः और फलत भी लेना श्रेय शब्दित ज्ञान का साधन श्रेय शब्दित ज्ञान का स्वरूप और श्रेय शब्दित ज्ञान का फल ये ती, तीनों भी अन्यत हैं इन्हें भिन्न ही है, है। अन्य देव इन तीनों को तीनों कर्म की अपेक्षा विलक्षण हैं श्रेय के और अन्यत उतव प्रेय इसमें उत ये निपात अपी अर्थ में है और उसका अन्वय है प्रेय के साथ तो प्रेयोपि ऐसा करना प्रेय उत यानी प्रेयोपि ऊत शब्द अपी अर्थ में होने से प्रेयपी ऐसा अन्वय करना तो प्रेय यानी कर्म अविद्या वह भी श्रेय शब्दित विद्या की अपेक्षा साधनत स्वरूपत और फलत अन्य देवयने पृथक एवं तो इन दोनों का साधन स्वरूप फल विलक्षण विलक्षण है भिन्न भिन्न है कैसे फल भिन्नता है इसे ही स्पष्ट करने के लिए दूसरा वाक्य है ते उभे नानार्थे ते यानी श्रेय प्रेयसी ते ये द्विवचन हैं श्रेय प्रेयसी का परामर्शक है दो साधन है ना विद्या अविद्या श्रेय ज्ञान ज्ञानकर्म ये जो ते शब्दित ज्ञान कर्म है श्रेय प्रेय हैं ये उभे यानि दोनों उभे ते ये दोनों ज्ञान ज्ञानकर्म नानार्थे, नाना का अर्थ है भिन्न अर्थ शब्द का अर्थ है फल प्रयोजन इसलिए नाना यानि भिन्ने अर्थे यानि प्रयोजने यो ते नानार्थे। ऐसा बौरी समास नानार्थ शब्द में करते हैं तो नानार्थ शब्द का अर्थ निकलता है भिन्न फल वाले श्रेय शब्दित ज्ञान नित्य सुखात्मक मोक्ष फलक है और प्रेय शब्दित कर्म अनित्य सुख स्वर्ग आदि फलक है इसलिए इनका भिन्न भिन्न फल है नित्य सुख अनित्य सुख रूप तो भिन्न फले भिन्न। का करता है सीनीत क्रियापद है प्रथम पुरुष का द्विवचन तो सीनीत का अर्थ है बांधते हैं शीय बंधने धातु से सीनीत शब्द बनता है तो सीनीत का अर्थ है बांधते हैं किसको बांधते हैं तो पुरुषम ते नानार्थे उभे पुरुषम सीनीत नानार्थे उभे ते पुरुषम सीनीत ऐसा न करिए कि भिन्न भिन्न फल वाले यह श्रेय प्रेय शब्दित ज्ञान और कर्मरूप साधन पुरुष को बांधते हैं किसके साथ बांध, बांधते यानी जोड़ते हैं किसके साथ जोड़ते हैं अपने साथ अपने साथ जोड़े रखते हैं अपने अनुष्ठान में प्रयुक्त करते हैं आत्मकर्तव्यतया पुरुष हम सीनीतः भाष्कर भगवान कहेंगे आत्मकर्तव्यता में आत्मा का है स्वयं ये साधन तो पुरुष के अंदर ये अपने अपने फल की इच्छा प्रकट करके पुरुष के अंदर ये ज्ञान कराते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है और फिर अपने अपने निष्पत्ति अनुकूल व्यापार में पुरुष को प्रवृत्त कर देता है, अपने अपने फल की इच्छा वाले पुरुष को अपने अपने स्वरूप निष्पादन अनुकूल व्यापार में प्रवृत्त करना यही इन साधनों के द्वारा एक प्रकार से अपने अधिकारी पुरुष को बांधना है पुरुषम शब्द से लेना इन साधनों का अधिकारी पुरुष ज्ञानाधिकारी पुरुष और कर्माधिकारी पुरुष ये हैं पुरुषम शब्द से ग्राह्य और उसे ये ज्ञान तथा कर्म का स्वरूप पुरुष के जिस व्यापार से निष्पन्न होता है उस व्यापार में प्रवृत्त करते हैं ज्ञान का स्वरूप निष्पादक व्यापार हैं श्रवणादि तो जिज्ञासु को ज्ञान रूप साधन अपना फल अमृतत्व की इच्छा जिसके अंदर है उसमें ज्ञान प्राप्ति अनुकूल व्यापार श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रवृत्त करता हैं करता है यह ज्ञान और कर्मफल अभ्युदय की इच्छा वाले पुरुष को ज्योतिषोमादि प्रवृत्त करते हैं अपने स्वरूप के निष्पादक व्यापार में ज्योतिषोमादि कर्म का स्वरूप जिससे निष्पन्न हो ऐसा व्यापार उससे कराता है यही पुरुषम सीनी अर्थ निकलेगा तय श्रेय आददान से साधुर्भवती तो तय ये निर्धारण में षष्टी है तो ये जो दो साधन है ना, श्रेय प्रेय शब्दित विद्या अविद्या ज्ञान कर्म, इन दोनों में से जो रूप साधन है ज्ञान रूप साधन है श्रेय शब्दित उसे तो ये दोनों उपस्थित हुए हैं अधिकारी पुरुष के सामने उन दो साधनों में से श्रेय शब्दित ज्ञान रूप साधन को अपनाने वाला स्वीकार करने वाला जो मनुष्य है तो तयो श्रेयम श्रेय आददान से साधु भवति, साधु का अर्थ है कल्याण शिव मोक्ष उसका कल्याण हो जाता है विद्या को ग्रहण करने वाले का वो कृतकृत्य हो जाता है यही साधु साधु होना है और जो प्रेय का ग्रहण करेगा अविद्या का ग्रहण करेगा यानी कर्म का कर्म रूप साधन को अपनाएगा उसका क्या होगा तो कहते हैं ही अर्थात तो अर्थ शब्द का अर्थ है यहां पर श्रेय शब्दित ज्ञान का जो फल है अर्थ यानी फल वो है परम पुरुषार्थ मोक्ष और उससे ही यते यानी च्यूत हो जाता है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता मोक्ष से दूर रहता है मोक्ष से छूट जाता है उससे किससे कौन परम पुरुषार्थ मोक्ष से चूत होता है तो कहते ये वंचित ही रहता है कहते वो ये वो प्रेय वृणीते वशातो अविवेक के कारण श्रेय और प्रे का विवेचन साधन तह स्वरूपत और फलत न कर पाने के कारण प्रेय को अपनाता है जो ये वो प्रेय व्रणीते यानि उपादत्त्य वृणीत का अर्थ है ग्रहण कर लेता है किसका प्रेय का यानी अविद्या का यानि कर्म का तो वह कर्म अपना फल भुगवाने के लिए उसे जन्म दिलाता है और फिर वह फल भोगवाने के बाद कर्म समाप्त तो होता है तो दूसरा फिर वो कर्म की वासना कर्म करने के लिए जन्म दिलाती हैं तो पुनरअपि जननम पुनरअि मरणम रूपी संसार में ही वह बना रहता है जन्म मरण से मुक्ति रूप जो अर्थ है मोक्ष हैं उससे वह वंचित रह जाता है तो जो संसार प्राप्ति का साधन प्रेय को ही अपनाता है वह मोक्ष से वंचित रहता है ये हीते अर्थात ये वो प्रेय वृणीते इससे बताया गया भाष्य हैं थोड़ा भाष्य को देखिए अन्यत यने पृथक श्रेयो निश्रेयसम तथा अन्यत अनत प्रियतरम अपि तो श्रेय शब्दित ज्ञान श्रेयशबित्ञान अत पृथक पृथक में कार को उत्तर से उत मे उवेण ला करके अन्यत के साथ जोड़ दिया तो श्रेयो अन्यत अन्य पृथक एव वो पार्थक्य क्या है साधन स्वरूपत और फलत तह, भिन्नता कर्म की अपेक्षा यही पार्थक्य है तो इसलिए तीन नंबर टिप्पणी टिप्पणी कारण लिखा है ना कि स्वरूपतः फलतश्च विलक्षण पृथक अर्थ कर दिया ज्ञान कर्म की अपेक्षा स्वरूपतः फलतः विलक्षण है तथा अन्य तो करते अपि तो और उस अपी का अनु है प्रे के साथ तो करना प्रेयपी अन्य देव ये वाक्य बनेगा और प्रिय पर्यावाचक शब्द बताया प्रियतरम अने प्रियतरम अभी अन्यदेव प्रियतरम है कर्म प्रे यानी कर्म ते प्रेयश्रेयसी ते उभे नानार्थे इसमें से ते शब्द का अर्थ अर्थक दियाेय्रेयसी उभे नाथे यने भिन्न प्रयोजने अलग-अलग हैं। प्रयोजने सती पुरुषम अधिकृतम विशिष्टम पुषम ताभ्याम विद्या बध्यां विद्याद्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्य सर्व पुषा तो कहते हैं कि ये दोनों साधन श्रेय प्रेय शब्दित ज्ञान कर्म पुरुषम एने अधिकृतम पुरुषम अपने अपने अनुष्ठान में अधिकृत जो पुरुष हैं अपना अपना जो अधिकारी है, वो तो तो हैं वो कौन वर्णाश्रमादि विशिष्टम सीनी तह का अर्थ है बधनित बांधते हैं नेताभ्याम विद्या विद्याभ्याम विद्या आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्य सर्व पुरुष आत्मकर्तव्यता में आत्मा शब्द से लेना उन साधनों को विद्या रूप साधन की कर्तव्य बुद्धि करा करके वे पुरुषों को बैठने नहीं देते मनुष्य को बैठने नहीं देते वो लगाते हैं जिससे ज्ञान या कर्म का स्वरूप निष्पन्न हो ऐसे व्यापार में श्रेय प्रेयसोर ही अभ्युदय अमृतत्वार्थी पुरुष प्रवर्तते तो श्रेय प्रेय शब्दित ज्ञान तथा कर्म का जो फल है मोक्ष तथा अभ्युदय वो तो अभ्युदयाथी कर्म में प्रवृत्त होता है और अमृतत्वाथी ज्ञान में प्रवृत्त होता है अतः श्रेय प्रेय प्रयोजन ताभ्याम इति उच्यते सर्व पुरुष इसलिए श्रुति ने ये कहा कि सभी जीव जो अज्ञानी हैं उनके अंदर या तो अभ्युदय की इच्छा रहेगी या तो मुमुक्षा रहेगी मोक्ष की, की इच्छा रहेगी तो श्रेय प्रेय का जो प्रयोजन है श्रेय का प्रयोजन मोक्ष मु, उसकी इच्छा मुमुक्षा होगी या प्रेय का प्रयोजन जो अभ्युदय है उसकी इच्छा होगी और वह इच्छा बताएगी हमें मोक्ष मुखो की मोक्ष संपादन करना है इसलिए जितना समय है आलसी बनकर के उसे व्यर्थ न गमाना अपितु मोक्ष संपादक साधन ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के लिए शास्त्र जो जो साधन बताता है उसे अपना प्रमाण विषयक संशय विपर्य हैं तो श्रवण करो प्रमेय विषयक संशय है तो मनन करो प्रमेय विषयक विपर्य है तो निधिध्यासन करो ऐसी अंदर से वो जो मुमुक्षा हैं वह प्रेरणा करती रहेगी और इसी मुमुक्षा से यानी श्रेय के फल की इच्छा से वह प्रेरित हुआ माना जाता है कि ने उसे प्रेरित किया अपने साथ जोड़ दिया बांध दिया और अभ्युदयार्थी को अभ्युदय की प्राप्ति जिससे होनी है उस कर्म के निष्पत्ति अनुकूल व्यापार में कर्मफल की इच्छा प्रवृत्त कराएगी इसलिए कहा ताभ्याम बद्ध इति्यते सर्व पुरुष इस प्रकार ये की व्याख्या हो गई अब उत्तरार्ध की व्याख्या तय श्रेय आददान से साधुर्भवती इसकी व्याख्या करने के लिए ये कहते हैं कि ते यद्यपि एकबंधिनी एक विद्या विद्यारूपवाद विरुद्धे तो यद्यपि ते एक, -एक पुरुष संबंधिनी तथापि विरुद्धे ऐसे लगाना कि ते यानी श्रेयक प्रेयसी श्रेय और प्रेय शब्दी तो ज्ञान और कर्म ये दोनों विरुद्धे विरुद्ध हैं इन दोनों का आपस में विरोध है एक पुरुष के द्वारा एक साथ दोनों का अनुष्ठान असंभव रूप विरोध है कहते हैं एक एक पुरुष संबंधीनी यद्यपि ये एक एक पुरुष संबंधी हैं यानी क्रमत एक एक पुरुष के साथ इनका संबंध हो सकता है पहले कर्म और कर्म का फल जीवन में चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तुवेक पूर्वक वैराग्य आ जाए तो फिर ज्ञान ऐसा क्रम समुच्चय तो इनका है लेकिन अंधकार और प्रकाश ये दोनों जैसे एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते ऐसे कर्म और ज्ञान इन दोनों का एक पुरुष के द्वारा युगपत सह अनुष्ठान रूप विरोध आपस में है सहसमुच्चय का विरोध है क्रम समुच्चय इनका है तो एक एक पुरुष संबंधिनी यद्यपीते तो भी विद्या अविद्या रूप होने के कारण इनका आपस में विरोध है इसलिए एक साथ ये दोनों एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय नहीं हो सकते एक पुरुष एक साथ इन दोनों को नहीं अपना सकता इसलिए क्या होगा विरुद्ध इति अन्यतर अपरित्यागन एक पुरुषेण सह अनुष्ठात अशक्यवात् तो यी यानी इस कारण से अन्यतर अपरितगेन यानी इन दो में से एक का त्याग किया जाएगा एक को ही रखा जाएगा अन्यतर अपरितगेन दोनों में से एक का परित्याग क्यों और एक का ही ग्रहण क्यों तो कहते हैं एकेन पुरुषे न सह अनुष्ठातुम अशक्यवाद एक मनुष्य एक साथ इन दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता इसलिए तयोर तयोर्वा अविद्यारूपम तो तय श्रेय आददान से साधुर्भवती इसकी व्याख्या की जा रही है तो इन दोनों में से एक का परित्याग करके एक का ही एक समय ग्रहण मनुष्य कर सकता है ऐसा जब निश्चित है दोनों को एक साथ नहीं अपनाया जा सकता यदि तो तय अविद्यारूपम हित्वा अविद्यारूपम प्रेय हित्वा तो अविद्यारूप जो प्रेय है कर्म है उसको छोड़ करके श्रेय एवं केवलम आतदानस्य से यानी उपादन साधु यानी शोभनम शिव भवति तो श्रेय को ही जो अपनाता है ज्ञान को ही अपनाता है प्रेय को छोड़ करके तो वह उसको साधु हो जाता है का मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाता है शोभनम का कर दिया शिवम भवती वो मुक्त हो जाता है अब हियते अर्थात ये उपे वृणीते इसकी व्याख्या है कि यस्तु अदूरदर्शी विमूढ़ो जो दूरद्रष्टा नहीं है तत्काल फल को देखता है वो कौन है तो विमूढ़ है यानी मूढ़ है मूर्ख है अविवेकी है वह अपने अविवेक के कारण ही श्रेय को अपना नहीं पाता इसलिए कहते हैं ही हीयते यानी युजते स्मात यानि किससे वो वियुक्त होता है वंचित रहता है तो कहते हैं अर्थात अर्थात यानि पुरुषार्थात् पारमार्थिकार्थ पारमार्थिक पुरुषार्थ हैं मोक्ष तो पारमार्थिक पुरुषार्थ जो मोक्ष हैं उससे वह वंचित रहता है उपार्थिकात तो प्रयोजनात्चवते इत्य कहा कि वो कौन है जो मोक्ष से वंचित रहता है को असो। तो उत बताया कि यऊ प्रेय व्रणीते तो जो प्रेयशब्दित अविद्या का वर्णन करता है उपादान करता है ग्रहण करता है तो ये वो उपादते इति उपादत्ते एत इत्यर्था अविद्या को अपनाने वाला संसार में ही घूमता रहता है और श्रेय शब्दित विद्या को अपनाने वाला मुक्त होता है ये यहाँ पर बताया द्वितीय मंत्र का अवतरण भाष्य है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओ सहना सहनो भुनू सह वी करवा वह ते